हनुमता से चल उपद्रष्टा हनुमंत हनुमता सेको उपद्रष्टा हनुमंता च उपद्रष्टा संगीप रात्रिद्रष्टा उपद्रष्टा हनुमंता का व्याख्या करते हनुमता चाहमोदन अनुमनमेंदन तो अनुमानन उनको अनुमति अनुमोदन करना तत्क्रियासु तत्क्रिया का क्रिया करते जो कोई करते हैं, उनकी क्रिया में परितोष ये अनुमोदन है परितोषण तत्कर्ता अनुमानता जो संतोष होता है वो करता अनुमानता कोई तो कुछ करता है दूसरे देकर प्रसन्न होता है अतः तो उसको अनुमोदन करता है यदि गलत काम करता है तो रुकना चाहिए नहीं रोकर खुश होता है तो अर्थात अनुमोदन है इसी प्रकार परमात्मा अनुमता है सब इंद्रिय कर्म व्यापार करते आत्मा साक्षी रूप से संतोष परितोष से साक्षी अनुमता है ठीक है ये स्वयं कुरंतो व्यापारवंतो भवंती कुरश ते क्रिया पार्षस् से परितोषो अनुमानन है जो स्वयं करते हैं व्यापार वाले उनमें व्यापार करते हैं, उनकी जो क्रिया है, ये सा। क्रिया, क्रिया है तो क्रिया या उस में पार्श्वित्व है परिचोषक खुश होता है ये अनुमोन तत्व तो अनुमोदन तत्व तो सन्निधि मात्रा करता है स्व अनुमानता जो साक्षी चैतन परमात्मा है वो अनुमोदन कैसे करता है तो निष्क्रिय इसलिए सन्निधि मात्र कुछ करता नहीं सन्निधि करता है बस तो हो गया है यह कार्य करवृत्ति स्वयं अप्रवृत्ति होती प्रवृत तद अनुकूल हनुमानता कार्यकरण सर्वेन्द्र की प्रवृत्ति होती स्वयं चेतन प्रवृत्ति नहीं होने पर भी प्रभुता जैसे लगता है <स्थाँगा> तब से उसके दिखता है, जैसे दिन अनुकूल आकाश जल के कंपन से वो हिलता जैसे लगता है इसी प्रकार चेतना कार्यकरण प्रभुत्व होने पर चेतना प्रभु जैसे उसके अनुकूल लगता है दिखता है अनुभव है इसलिए उसको अनुमति फोटो स्पष्ट करते कार्य प्रभुति में स्वयं प्रभुता नहीं होने पड़ रही प्रभुत्ता जैसे उसके अनुकूल लगता है इसलिए अनुमत ये द्वितीय अर्थ हो गया तृतीय अर्थ होगा तो अर्थांतरण अथवा प्रभुता कदाचित न निभा रही थी अनुमत कभी निवारण नहीं करता इसलिए हनुमत था प्रभुता न निभा सब साजिद इंद्रिया प्रभु होते ही अपने अपने व्यापार में उसके साक्षी होता चेतन है कभी भी उनको निवारण नहीं करता इस अनुमंत है ये हनुमंता उपदाता से भरता भर्ता <coughs> क्या है भरता भरता भरण नाम देबुद्धि चैतन्य निमित्त चैतन आभावधारण चैतन आत्म प्रथम को भर्ता करते भर में सबको करने से भरता होगा देह इंद्रिया मानव बुद्धि मानव बुद्धि सब मिलकर कार्य करते है संगतम तत्परार्थम जैसे गृह मकान में का मिलकर घर बना वो घर अपने घर के लिए नहीं गृह स्वामी अन्य के लिए जो यथ संगतम दे मिलकर कार्य करते और उनसे भिन्न किसके लिए चैतनात्मा पारार्खे... है उसके निमित्त ही संहत कार्य करते ही पर होते परार्थ सत्य पार्थन चैतन्य है, है परार्थना उसके लिए ही निमित्त होते नियमित होते है चेतन चैतन्य न और दे जड़ा है वस्तु तो चेतन ही जड़े किंतु वो चेतन निमित्त चेतन के कारण इनमें चैतन्य चैतन्य चेतन के निमित्त देहेन्द्र मनोबुद्धि चैतन्य आभास चैतन्य आभा होते चैतन्य आभास मनोबुद्धि चेतन जैसे भान होते देहेन्द्र मनोबुद्धि चैतन्य बहुत भान होकर स्वरूप धारण अपने स्वरूप रहते अपने व्यापार करते है तब तो चैतन आत्मकृ चैतन्य आत्म की कारण चैतन आत्म से के कारण जैसे प्रतिबद्धता है चैतन को आत्मा है तो उसके कारण ही ये चैतनबावना होते है देह इंद्र मानो बुद्धि आदि इसलिए देह इंद्र मनोबुद्धि को चैतन्य रूप स्वरूप प्रदान करके स्थान दे करके भरता आत्मा उसे भरता है आत्मा सबका है सबको प्रति तो देने वाला है ठीक है मन बुद्धि भोक्ता क्रियावते प्राप्ति भर्ता क्या भोक्ता भोग करता है भोक्ता भोग करेगा तो क्रिया करना पड़ेगा क्रियावते प्राप्ति भोग चिद अवसानता न्याय नोग अवसानता चैतन्य अंत में हो तो भोग सुख दुख विषय ग्रहण होता है इंद्रिय के द्वारा वो विषय तदाकर द्वितीय अंतकरण में तत्त्व विषय कार्य द्वितीय अंतकन में अंतर में चैतन्य का प्रतिम्ब होता है सुख दुखाधि जो कुछ होता है अंतक धर्म है अन्य चैतन्य का प्रतिम्ब उनसे चैतन्य में ही आरोपित हुआ उपाधि के धर्म उपाय में आरोपित होता है जल का कंपन जैसे बिंब में चंद्र में आरोपित करते है चंद्र कंपन चैतन्य में ही सुख दुख धर्म दिखता है अंतगोण का परिणाम है वृद्धि घटाकार पटाकार वृद्धि अंतकोण का परिणाम सुख दुखाकार वृद्धि अंतकोण का है परिणाम उसे अंतगोण चैतन्य का प्रतिम्ब दिखता है से अंतकर्ण चैतन्य का अंतकर्ण के धर्म चैतन्य में दिखेते धर्मी के एक बार एक धर्मी अंतकर्ण दूसरे धर्म चैतन्य सत्य एक मित्र दोनों का एकत्व भ्रम होने से, के होने से धर्म के अध्यास से धर्म अध्यास होते अंतकर्ण के धर्म सुख दुख चेतन में दिखेते चेतन के चैतन्य अंतकर्ण में दिखता है तो ये भोगस्तद चैतन्य अवसान चैतन्य अवसान सुख दुख धर्म दिखते हैं चेतन में ये तो अग्नि बुद्धे सुख दुख मोहात्मक प्रत्यय सर्विष्ठ विषय चैतन्यत्म ग्रता जायम विभक्ता भोक्ता है भोक्ता है अपना को भोक्ता का भोक्ता पद लेकर ही व्याख्या करते अग्नि उस नग्नि जैसे उष्ण नहीं है इसी प्रकार नित्य सैतन स्वरूप स्वरूप बुद्ध है सुखदुखम का प्रत्यय बुद्धि में ही सुख दुख प्रत्यय होते बुद्धि बुद्धि का परिणाम है सुख दुखम हो सत्ता गुणों के कारण ये प्रत्यय बुद्धि में है सर्व विषय विषय सर्व विषयों को विषय करने वाले प्रत्येक बुद्धि में वो जितने बुद्धि में परिणाम है चैतन आत्मग्रस्ता चैतन्य आत्मा से ग्रस्त है चैतन्य आत्मा उसको ग्रास करता है उसमें चैतन्य भाणा होता है चिदाभस दिखता है इसलिए बुद्धि का परिणाम चीज बद आभा चैतन आत्मग्रस्ता उपाधि की उत्पत्ति से चैतन्य उत्पत्ति उपाधि के नाथन्य के नाथ ऐसे दिखता है आत्मग्रस्त आई वो वस्तु तो आत्मा के द्वारा ग्रास नहीं हो तो आत्मग्रस्त आई वो आत्मा के संबंध जैसे लगते ही जैसे चंद्र का संबंध जल में ही नहीं, hai, है नहीं दिखता है प्रतिबिंब के कारण इसी प्रकार आत्मा असंग उसका संग अंत के साथ हो नहीं सकता है किन्ब दिखने से वो आत्माग्रस्त आत्मचैतन्य विचिट ऐसे दिखते है आत्मचैतन विचि जैसे तो जायमाना उत्पन्न होते हैं बुद्धि के प्रत्येक बुद्धि के परिणाम सुख दुख मोह उत्पन्न होते हैं जो बुद्धि में परिणाम बुद्धि में चैतन्य का प्रतिम है बुद्धि का परिणाम हुआ बुद्धि में सुख दुख मोह प्रत्ये हुआ उसमें चिराभासन होता उसके साथ चिराभास विशिष्ट ही परिणाम है तो जायमाना विभक्ता अलग अलग है आत्मा है की किंतु उसमें परिणाम बुद्धि का परिणाम थे उसके पत्नी भी अलग दिखते विभक्ता विभाग आत्मा को करती, बहुत विश्लेषण आदाय अन्य विशेषण महेश्वर उसके लगे व्याख्यान करते भगवान वास्तव कर। महेश्वर सर्वात्म स्वतंत्र महान ईश्वर महेश्वर महान ईश्वर महेश्वर महाने महाने से तो तो महान है और ईश्वरी महान तो के सवा स्वतंत्रता च महान सर्वात्म और महाने महान और ईश्वर से महेश्वर परमात्मा देहादीना बुद्धिवंता प्रत्येगात्म कल्पिता अभिद्या परम उपदृष्टि आत्मा परमात्मा परमात्मा तो उपाद परमात्मा कैसे देहादिना दे बुद्धि देह से लेकर बुद्धि तब देहा इंद्रिय मन बुद्धि प्राण प्रत्येक आत्म कल्पितान तो प्रत्येक आत्मा हैत्मा के संबंध से अध्यात्म कल्पित है अभी देह अज्ञानी के कारण होता है संबंध से प्रत्येक आत्म दे मनुष्य प्रत्येक आत्म आत्मरूप से कल्पित है अम्म पशा इंद्रिय के तर अहम सोचा निश्चि सब बुद्धिया प्रत्यत्म तो कल अभिधेयक न परम उपद्रष्टिवादी तो लक्षणात्मा ये परमश पर उपदृष्टि लक्षणात्मा प्रत्येगा उपद्रष्टअुम सवता परमस्व स्वात्मा परमात्मा परमे और आत्मा सब आत्म कल्पीते देह इंद्रिया आत्मतन कल्पित तो मास्तवात्मा नहीं तो है ऐसा मिथ्या आत्मा है तभी कल्पित है आत्मत्यान हम तो लो मनुष्य प्रयोग करते आत्मतना कल्पित तो बुद्धि देह इंद्रिया है उनमें सौ से श्रेष्ठ तो है प्रत्येगात्मा इसे परमात्मा सो अंत के अंत है प्रत्येगात्मा परमात्मा ये तो अने शब्दी परमात्मा चाहती तो परमात्मा का आ गया थित श्रुति में कहा गया स्वयं तो परमात्मा है इसके द्वारा कहा गया अभिद्या, अभिद्या के साथ कल्पिता नकृष्ठ परम है प्रतिष्ठा सबसे उत्कृष्ट सब विशेषणान विशेषणान पर शब्द से प्रकृत विशेष अनुकूल ये जो परमात्मा ही प्रकृत आत्मा है प्रत्येक आत्मा ही सूची परमात्मा है अंत परमात्मा सौ के अंत ही परमात्मा है जो सौ के अंतर प्रत्येक आत्मा वही परमात्मा है तटस्थ्यम प्रसन्न द्वारा तत्या दृष्टि वो होगा परमात्मा मानते तटस्थ मतलब अपन से भिन्न जैसे तटम को स्थित वो नदी से प्रवाह से भिन्न है जैसे तटस्थ से भाव ताटस्म परमात्मा कोई अलग है प्रत्येगात्मा इस अभ्यक्ता से इसका निर्दाक से प्रश्न करके है उसका देह पुरुष ये इसी में पुरुष है पर अभ्यक्त से पर पुरुष इसी देह में है जो परमात्मा से अस्मात्थम तथा पर से पर अभ्यक्त से पर वाक विशेषानुकूल्य मार वाक्य वाक्यशेषमे संबत परेह पर ही परेह शोधिता ऐक्य ज्ञान प्रागुत फल शोधिता द्व पदार्थ शोधन करना पड़ता है महावाक्य के अर्थ से महावाक्य के अर्थ के ज्ञान से मुख्य होता है तत्व से आदि महावाक्य है त्वम पदार्थ है की तत्पदार्थ यद्योम से तम आम ब्रह्म से तत्व नहीं तो भी सर्वत्र तत्पदकार ब्रह्म है और त्वम पदकार जीव है तो एक महावाक्य में एक जीव वाच को पद है एक ब्रह्मवाच्य पद है तत्व से तत्व में अम ब्रह्म से अम ब्रह्म ब्रह्म है तो अहम अयमात्मा ब्रम एक अयमात्मा और एक ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म एक प्रज्ञान तम पद के लिए एक ब्रह्म ही तत्पद तो के लिए तो सर्वत्र तत्पद और त्व पद से कहा जाता है तत्पदार्थ का शोधन स्वम पदार्थ का शोधन शोधन का अर्थ विरुद्धांश रूपया करके मिथ्यांश रूप औपाधिकांश रू त्याग करके शुद्ध लक्ष्यार्थ को लेना यही शोधन ही हम ऐसे जो ज्ञान होता है सबको आत्मा का ज्ञान है किंतु शुद्ध नहीं देह से लेकर के हम स्थलो करता, करता है सब तो मनुष्य देह से लेकर के इंद्रिया मन बुद्धि प्राण सब को मिलाकर आत्मा को मिलाकर मिला कर तो ज्ञान है उसका शोधन करना जो वास्तव आत्मा से भिन्न है कल्पित है उनका निराकरण करके निर्विशेष शुद्ध चैतन्य को लेना ये शोधन शोधित शुद्ध तो अर्थ जो अहम ब्रह्मी ऐक्य होता है जीव ब्रह्म की एकता शोधित अर्थ में बात्य अर्थ में आक्य नहीं है बात्य अर्थ में तो भेद है ही उपाधि में भेद है उपाधि को लेकर बात नहीं बात है भेद हो नहीं सकता है शोधित अर्थ में ऐक्य है जो लोग अद्यतम गुंजाकरण करते हैं वो लक्ष्यार्थ को नहीं समझ पाते लेकर के वो गाली कर देते है बात्यार्थ में कैसे जीव है और एक केस होगा वो लक्ष्यार्थ को नहीं लेकर अब जो वेदांत है भी लक्ष्यार्थ नहीं समझ करे की हम ब्रह्म चिंतन करते राष्ट्र निर्भर में नहीं होगा नहीं बैठ करे विचार करे मैं महाराजा मैं राष्ट्रपति हूँ जितने चिंतन करे तो कहा राष्ट्रपति होगा वास्तव नहीं इसी प्रकार में ब्रह्म में ब्रह्म चिंतन करता होगा और निश्चित है की मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ जितने रहते थे क्या हो जाएगा मंत्री हूँ राजा हूँ सम्राट हूँ नहीं होगा तो लक्ष्यार्थ को समझ लेने पर निश्चित है, ही। तो वो निश्चित तो होता है शोधित अर्थ और शोधित अर्थ एकत्व एक तो ज्ञान प्रागुतम पहले कहा गया फलो ऐक्य ज्ञान की स्तुति करते उसके फल कथन करके ऐसे ज्ञान से मुक्त हो जाता है क्षेत्र क्षेत्र के हम चाहते मैं हम विधि सर्व क्षेत्र पहले कहा है जो शरीर को देखने वाला क्षेत्र में सर्व क्षेत्र में यदि उपनिष तो व्याख्या उसकी व्याख्या करके उपसार किया गया ये शोधित तो अर्थ तो तो तो तो तो तो तो तो का ऐक्य ज्ञान सोम पदार्थ पदार्थ का ऐक्य ज्ञान मुख्य साधन है ओम थ प्रकारेण जीवेश्वरादी सर्वल्पनाथ अच्छा करमे यथोत्थक्षण आत्म यथोत्थक्षण आत्मा कथन कर, करते यम व्यक्तिपुर प्रकृति चुनै सह सर्वथ वर्तमी न स भूपी जायते एवं यह पुरुषम व्यक्ति एवं इस प्रकार प्रकार कल्पना का अधिस्थान एक अद्वितीय ब्रह्म है ऐसा जो जानता है सारा जगत जीव ईश्वर सारा ब्रह्मांड के कल्पना के अधिष्ठान एक अद्वितीय तत्व तो वो मैं हूँ ऐसा जो पुरुषों को जानता है प्रकृति जो गुणी सुणों के साथ प्रकृति को भी जानता है गुण है कार्य प्रकृति के कार्य के साथ प्रकृति को जानता है जब पुरुषों को अहम अहम ज्ञान हो जाता है तो प्रकृति नया अभिद्या नष्ट हो जाती है उस समय प्रकृति को कैसे जानेगा गुणी सह प्रकृति निवर्तिता अभाव को प्राप्त होगी ये खासी में कही जब पुरुषों का अहम ब्रह्म ज्ञान हो जाता है कार्य के साथ प्रकृति अभाव को प्राप्त होगी नष्ट होगी इसको जानता है। देख, देखता है सारे संसार का अभावी ब्रह्म ज्ञान हो गया तो प्रकृति उसके कार्य के साथ कुछ तो हो गई, अभाव को प्राप्त कर ली सारा परमानंद रूप अहम अष्टमी और सारा दुख की अवंध की अत्यंत निवृत्ति सामने पर सर्वता वर्तमान अभी सर्व प्रकार वर्तमान अभी वो विधि निषेध के अनुसार करे नहीं करे कुछ भी करे ना सब आए थे, भू और अभियान भू और न अभिजन्म को प्राप्त नहीं करता हो तो गया। सर्वथा वर्तमानों की अर्थन नहीं कि वो सर्व प्रकार रहेगा ऐसा होने पर भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है ज्ञान की स्थिति करते ज्ञान का ऐसे सामर्थ्य तो ज्ञान जो प्राप्त करे उसके पहले वो अशास्त्रीय व्यवहार को त्याग करके शास्त्रीय में रह करके अपना अनुसंधान चिंतन करता है यमनिमादि पहले से हुए चंदी से हुआ है, इसलिए सर्वथा वर्तमान तो अनुमान करके साथ यथुत प्रकार प्रकार क्या है ठीक है आदि मुख्य ले लिया जीव ईश्वर वाक्यर्थ धोने जीव वाक्यार्थ ईश्वर वाक्यार्थ आदि से सारा जगत सबके कल्पना का अधिस्थान है उसको जानता पुरुषों को साक्षात अपरक्षण पुरुषों को जानता कैसे साक्षात आत्मभावे ना अयम आम थी नही हम पुरुषों को साक्षात आत्मा भावे न ठीक है साक्षात का क्या था अपरिचतन अपरिचतन हम अस्म अपरुक्ष ज्ञान प्रकृति च यथोत्म जो प्रकृति कही गयी यथोत्म टीका यथोथ क्या अनादि अनिर्वाच्याम जो अनादि अनिर्वाच्य प्रकृति अनिर्वाच्य सत नहीं असत नहीं सदसत नहीं तीनों से विलक्षण वन से अनिर्वाच्य सत्य न शक्य असत्य न शक्य थे सतत सदसत उभय प्रकार निर्वतु न शक्य अनिर्वाच्य वही मिथ्या है अनिवत्याम सर्वानी अनंतानं उपाधि सब अनर्थ जो अपना में दिखते है सबका उपाधि प्रकृति ये प्रकृति कैसे होगी अविद्याण स्वरूप गुणी ही कार्य स्विकारी स निवर्तिक प्रकृति निवर्तित हो स्वा स्वा निवर्ति निवर्ति जाती ज्ञान होने पर स्विकारी स निवर्तितताम कार्य अभाव अपाधिताम अभाव को प्राप्त द्वारा विद्या विद्या ज्ञान से नष्ट निवृत्त होगी वर्तमान होती सर्वत्थावर्तमान होती सब हो। पुनः पतित अस्मिन विद्वसल नष्ट हो जाए गिर जाए तो देहांतराय ना भी जाए फिर न उत्पन्न होता है अर्थात देहांत न गिरते जन्म प्रार्थना ही करता है विद्या प्रागुत्य चले विद्या भ्रमिक विषय करने वाले जीव भ्रमिक एक वाले प्रकृति अविद्या रूपां सकार्यम अभाव आपादितां जो व्यक्ति प्रकृति अविद्या है कार्य के साथ अभाव को प्राप्त होगी आत्मज्ञान हन परिसनता है सर्वस्था वर्तमान सर्व प्रकार क्या है विहित विहित कर्म करे अथवा निषि करे कुछ भी करे उसके लिए किसी निषेध कुछ है ही नहीं कुछ भी करे तो भी पुनर्जन्म नहीं होगा ज्ञान हो गया अज्ञान ज्ञान नष्ट हो गया ज्ञान उत्पत्ति जन्मभाव जन्मादेहारंभम उपेत्य नाक्षेप से आदि संख्या है ज्ञान उत्पत्ति के बाद जन्माभाव से उपाय जन्म तो नहीं होगा पुनर्देहारम्भम उपेत्य आक्षेप न से आद फिर देहारम्भ को मान कर आक्षेप नहीं होगा इस आशंका पर अपी शब्द तो न जाए तो सर्व प्रकार वर्तमान होने पर भी जन्म को प्राप्त नहीं करेगा विहित तो कुछ भी करे तो जन्म को प्राप्त नहीं करेगा जो कहा सर्वथा वर्तमान अपी शब्द ऐसा होने पर भी जन्म को प्राप्त नहीं करेगा तो जो स्वृतस्थ अपने धर्म पालन करता है निषेधा नहीं करे रहता है अपन अपना आत्मचिंतन करे स्वृत्त में स्थित अपने आचरण में स्थित है वो फिर जन्मों को कहा प्राप्त करेगा न जाएत निषेधक को कुछ भी करे तो भी जन्म नहीं होता है और जो अपने स्वरूप में निष्ठा ब्रह्म निष्ठ और उसमें स्थिर होकर रहता है वो जन्मों को प्राप्त नहीं करे इसमें क्या करना अर्थात जन्म नहीं हो गया ज्ञान होने को यद्यपि ज्ञान उत्पत्ति अनंतर पुनर्जन्म भाग होता ज्ञान उत्पत्ति के बाद जन्म नहीं होगा ठीक है ये तो कहा गया तो कहा ज्ञान उत्पत्ति है नाम कर्म ज्ञान उत्पत्ति के पहले कुछ कर्म शरीर से हुए थे उत्तर काल और उत्तर काल छावी ज्ञान होने के बाद शरीर से कुछ कर्म होते चलते फिरते जप करता है गौ स्नान करता है उपदेश करता है कुछ पुण्य होता है और कुछ चलते कीड़े में पाप भी होता है तो यानी ये हो गए उत्पत्ति के पहले किए गए कर्म में ज्ञान होगा, ज्ञान उत्पत्ति के पहले भी कुछ कर्म हुए थे पुण्य पाप इच्छा अनिच्छा पूर्व ज्ञान होने के बाद में उसके द्वारा कुछ कर्म हुए और यानी चौथी अनेक जन्म कृतान इसके पहले कितने जन्म हो गए अनेक कर्णों अने के जन्म की तो तीन जन्म हो गया अतिक्रांत अनेक जन्म में किए गए कर्म बहुत कर्म है तेम फलम अजतः नाश हो नाम कर्म तीन प्रकार कर्म होगी ज्ञान उत्सति तो तो तो के पहले किए गए इसी शरण में इस जन्म में इस ज्ञानों तो के बाद इसी शरण में हुए और अतिक्रांत जो संचित कर्म का तो अनाधिकार से अनंत जन्म होने जन्म संचित कर्म इतने जो कर्म है कर्म नाश कैसे होगा फल मत था फल दिएगा नाश हो जाएगा जा इसलिए जन्म कम से कम तीन जन्म होना चाहिए ज्ञान उत्पत्ति के पहले जो कर्म किया उसके लिए एक जन्म ज्ञान उत्पत्ति के बाद जो कर्म उसके लिए एक जन्म और संचित कर्म उनके लिए एक जन्म कम से कम होना चाहिए ठीक है तो तथापि शिव त्रीणी जन्म समझो कम से कम तीन जन्म होना चाहिए पूर्व है वर्तमान देह ज्ञान पूर्व काला कर्मना देह जब है ज्ञान के पूर्वोत्तर कारण ज्ञान पूर्व काल ज्ञान के उत्तर कर्म पूर्व काल में जो कर्म आता है ज्ञान के बाद जो कर्म करेगा फलम अगर तो नाश आयोजा तो फलम नहीं देखकर नहीं हो सकता है ये शंका है पूर्व जन्म द्वय आवश्यक दो जन्म मानना पड़ेगा कम से कम ज्ञान उत्पत्ति के पहले जितने कर्म उसको भगवानी के लेकर जन्म ज्ञान उत्पत्ति के बाद जितने कर्म उसके लेके जन्म आवश्यक अतीत तो अनेक देश होगी अति तो अनेक सर्व होगी उसमें मुझे कर्म क्या है उनका कर्म का नाश नहीं कर्म कर्म कोड़ी सार, सार कोड़ी हो सकता है नियम नाव छोटी सतर सको शत सोटि कल्प हो जाए तो भी कर्म क्या हुआ नष्ट नहीं होता जो तो भोग नहीं होता है अवश्य कृतम कर्म सुभाषम भोग पड़ता है फल फल होगा कर्म का अस्थित तृतीय संचित कर्म जीतने उनको भोगने के लिए तृतीय जन्म है तो तीन कम कम से फलदान बिना कर्म नाशोषान के बिना कर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या पति हुई नहीं क्या तो क्या हुआ कर्म फल देना नष्ट हो जाएगा तो कृत विप्रनाश ये नहीं होता ठीक नहीं नहीं होते फलम अगतः कर्मनाश न स्थित इसलिए ये मानना पड़ेगा फल देविना कर्मनाश नहीं हो सकता है पूरा पिछले कहता है विमता कर्माणी फलम अगत न क्षंत्र वैदिक कर्म का आरब्ध कर्म प्रार्ध कर्म का क्षय नहीं होता है भोग के बिना ऐसे सिद्धांति मानते ज्ञान होने के बाद भी इसी शब्द में प्रार्ध कर्म का फल भोग होता है जैसे प्रार्ध कर्म फल देता ही है फल नष्ट नहीं होता है ज्ञान मात्र से ठीक इतने तो बाकी जो तरह कर्म संचित कर्म ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व काल कर्म ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात कर्म इन सब कर्म को विमो विवादी कर्मणी पक्ष बना दिया विवाद इसमें सिद्धांत करता है वो कर्म नष्ट हो जाएंगे ज्ञान से पूरा पिछड़ी नष्ट नहीं होंगे विवाद विषय कर्म हो गया पक्षदाना नहीं होगा तो क्या है वैदिक कर्म तो वैदिक कर्म वेद प्रतिपा दे वैदिक कर्म है जैसे आरब्ध ऐसा मान करके पूरा पिछित करता है वास्तविक यथा फल प्रभुता नाम आरब्ध जन्म नाम कर्म नाम फल में प्रभुत्व होगी प्रारब्ध जन्म आरब्ध जन्म जैसा जो कर्म का फल जन के आरंभ हो गया प्रारब्ध कर्म है, उनका जैसे फल के दीवना नाश नहीं होता है प्रारब्ध कर्म फल अवश्य भोगना होता है ठीक इस प्रकार अन्य कर्म का नाश नहीं होगा जन्म दी बिना नाश तो न ज्ञान आदि जैसे प्रार्ध कर्म का नाश ज्ञान से नहीं होता है ठीक इसी प्रकार संचित कर्म क्रियामाण कर्म का नाश नहीं होगा ज्ञान से न कर्मना अनारब्ध कर्मना ज्ञान पूर्व पिक्ची के विरुद्ध में सिद्धांति करता है जो से भिन्न कर्म है अनार नाश ज्ञान से हो जाना चाहिए क्यूँकी अप्रवृत फल था उनका फल तो प्रभुआ अप्रवृत फल था आरब्ध कर फल फल प्रवृत्त फल प्रभु फल ये तथा प्रभु फल आरब उसमें प्रभुत्व फल देना प्रार्ध कर्म बलवान हु हु है क्योंकि उनका फल आरंभ आरम्भ फल देना आरंभ हो गया इसलिए ज्ञान से निवृत्त नहीं होगी प्रार्ध कर्म प्रभु फल होने का बलवान होगी ज्ञान से निवृत्त नहीं होगी और संचित कर्म प्रभु फल ने अप्रभु फल है इसे दुर्बल ज्ञान ऐसी नष्ट हो जाएगा इसे सिद्धांत ग्रहण पर पूर्व किसी कहता है नष्ट कर्म नारायण विशेषो ये विषय से क्या प्रार्धक क्रिया हो क्रियामान हो संचित कर्म हो उसमें क्या का नाश नहीं हुआ तो अन्य कर्म का क्यों नाश हो जाएगा वो दुर्बल सबल से पूरा पीछे भी प्रभुता फल अनुपय पूर्व पीछे का अभिप्राय जितने कर्म अज्ञान से उत्तम है प्रार्धकर्म है अज्ञान से और संचित कर्म भी और जितने कर्म स्वज्ञान जन अज्ञान उत्तर तो समान हो गया सब ज्ञान विरोधी विरोधित अविशेषा सब ज्ञान के विरोधी ज्ञान विरोधित्व अविशेषण तो सामान्य तो सब कर्म में ज्ञान विरोधित्व तो ही क्योंकि तो सामान्य पर भी प्रभु कर्म अपारुद्ध कर्म का नाश नहीं होता है तो कर्म का भी नाश नहीं होगा उसमें प्रभुता अप्रभुत्व फल क्या कोई प्रभुत्व फल हो अपुत्र फल उसमें क्या कोई कोई वो नहीं सब नाश नाश नहीं होते कोई नाश्ता नहीं नाश तो प्रार्ध का होना चाहिए ऐसा तो नहीं होता है तो के था, नहीं जोसा कोई न सुनेगा प्रभु कोई विशेष नहीं कर्म नाम फलता है फल है तो देव न कर्म के अनाथ नहीं होगा तो क्या निष्पन्न हुआ तस्मा प्रकार अभी कर्मानी त्रीन जन्म आरम्भ तीन प्रकार कर्म कम से कम तीन जन्म आरम्भ करेंगे कर्म नाम बहुत फलेश जन्म सुव आरम्भ का कर्म कर्मनाम त्रिप्रकार पूर्व पीछे प्रश्न है कर्म तो बहुत ही उनके फल जन्म है क्यों है तीन क्यों है कुत त्रित्व क्यों है तो उसके ऊपर पूर्व पीछे कहते आरम्भक कर्म नाम त्रिप्रा त्रिप्रकार है इसे तीन जन्म होगा न अनारब्ध तो एक प्रकार एक प्रकार से भिन्न है जितने कर्म है संचित कर्म ज्ञान उत्पत्ति के पहले ज्ञान के पश्चात सब अनारब्ध कर्म है प्रारब्ध भिन्न तो एक तो धर्म से ऐसा कर्म पर पूरा किसी कहता है संहताणि एक है नहीं हो तो कर्म मिल करके एक जन्म सर्वाणी कर्माणी एक एक करें ठीक है ज्ञान का इसे क्या सिद्ध हुआ से अवश्य मोक्ष मिलेगा कर्म है तो फिर मुख्य कैसे कर्म फल जन्म लेना पड़ेगा उत्तर कर्म नाम जन्मारंभ करते समारोह ये जो कर्म कहा गया संचित कर्म क्रिया करना, यदि जन्म का आरम्भ तो नहीं को अनारंभे पहले दोष कहा था भी से उसको अनुवाद से अनुवाद करके तब से अन्यश से सती सर्वतना प्रसंग यदि कृत विनाश के वे कर्म फल देवना नष्ट हो जाए तो फिर क्या विश्वास है अभी कोई आग्र करेगा और कर्म नष्ट हो गया बीच में स्वर्ग प्राप्त ही क्या तो फिर क्यों कर्म करेंगे यदि कर्म ऐसे फल देवना नष्ट हो सकता है तो किस विश्वास कर्म करेंगे कर्म असम कितने परिश्रम करेंगे और फल प्राप्त करेंगे कर्म नष्ट हो गया तो स्वर्ग प्राप्त नहीं करेंगे? सर्वत्र अनाश्वास हो जाएगा यदि कृत विनाश हो जाए सर्वत्र वैदिक अविश्वास हो जाएगा तो फिर शास्त्र आनागा और शास्त्र फिर किस ले कहेंगे स्वर्गाम करेगा स्वर्ग नहीं मिलेगा फलदेह नष्ट हो जाए तो अन्न तो, तो इसलिए जो कहा गया मौका ज्ञान होने के बाद कुछ भी करे जन्म नहीं होता ये तो ठीक नहीं तीन जन्म नहीं तो कम से कम एक जन्म लेना पड़ेगा नशिजा थे तो ठीक नहीं ठीक है नही सर्वोत्ते आरब्ध कर्म सभी सर्वत्र दिया सब कर्म अविश्वास प्रार्थ कर्म में भी क्या अविश्वास होगा इसमें नष्ट हो जाएगा फलजनक अनिश्चय से क्या है अविश्वास क्या है फल जनकत्व का अनिश्चय कोई पुण्य कर्म करेंगे फल मिलेगा ऐसा कोई निश्चय नहीं देगा प्रारंभ कर्म में भी होगा ये भी विश्वास नहीं होगा यदि नष्ट हो सकता है कर्म फल दिएगा तो प्रार्थ कर्म भी ऐसा हो सकता नष्ट हो जाएगा यह अविश्वास है कर्म नाम जन्म अनारंभ करते कर्मकांड अन कर्म य जन्मार नहीं होगा तो कर्मकांड सारा वेद में अनंत होगी अन्य अनारब्ध कर्म नाम सत्य जन्म आरम्भ कर तो द्रव्य फलित महिख कर्म जितने सत्य विज्ञानी ज्ञान होने पर भी जन्म आरम्भ तो द्रव्य जन्म आरम्भ होगा निष्पन्न क्या इतना ये जो कहा गया निक नहीं अवस्था में न पर नियंत्र चाशी ब्रोती इसी का तुल कर्माणी प्रद्वंते सर्व कर्म दाह के सर्वकर्म दाह ऐसे बहुत श्रुति द्वारा कहा गया है एक सो नहीं सत्योड़ सर्वसाणी ज्ञानी कर्म नष्ट हो जाते हैं ब्रह्म भी है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा फिर जन्म लेगा तो ब्रह्म स्वर्पय किस होगा तो उसी समय ब्रह्म स्वरूप हो गया आगे जन्म किस होगा ताब चिर तब तो करता है जो तो प्रार्थ कर्म है उसके अवसर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा इसी का तुड़ सर्व कर्म कर्मा इसी का, का लुई जैसे अग्नि के पास थोड़ा एकदम कहा जल गया तो कदम हो गया उसका राष्ट भी दिखेगा नहीं ऐसे संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं ऐसे बहुत क्षति आ गया है विद्यूषक सर्वकर्म विद्वान का सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और यहाँ भी गीता में भी कहा गया ज्ञानारुद्ध कर्म रहा है भगवतों की सम्मति में ज्ञान से प्रारब्ध प्रारुद्ध कर्म का नाश हो जाता है भगवान का सहमति यहाँ पी चौथो यथिधान भस्म सात कृति ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात ये धानसी अग्नि प्रज्वलित तो अग्नि लकड़ी को सबको जला कर भस्म कर देती इसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कृषि भगवान कहतेज वाक्य से प्रमाणी ज्ञान से सर्व सर्व धर्मान परित्यजे माकेश नष्ट वोक्षति च उपपत्ति कणपत्ति युक्ति ज्ञान से कर्मचय युक्तिर वक्त शक्य ज्ञान से अना संपूर्ण कर्म का क्षय होगा व्यक्ति भी कस्त थे उपस्थित का विवरण करते भगवान वासी अभिद्या काम क्लेश अभिद्या काम क्लेश बीज निमित अभिद्या काम क्लेश रूप बीज बीज निमित कर्मा जन्मांतर अंकुर आरभ जन्मांतर अन्य जन्म रूप अंकुर आरम्भ करेंगे कर्म कौन कर्म है जिनका बीज निमित्त है बीज है अविद्या काम क्ले अभिद्या काम क्ले बीजेही कर्म जन्म प्रारंभ केवल कर्म नहीं उनका बीज सही अविद्या काम क्ले अद्वेश अविद्यामित राग देश अभिनय साक्षात्मक ये क्लेष अविद्या राग देश अभिनय पंच कैसा सर्वानर्थ बीजा ने सो अनथ का बीज कारण कारण निमित कृत वही निमित्त है यानी धर्म अधर्म कहानी कर्म जितने धर्म अधर्म पुण्यता वो कहानी जन्मांतर आरम्भ कहानी जन्म का आरम्भ का यानी तो विद्युषो विद्या विद्या के द्वारा क्लेश दग्ध हो गया अद्या होगी प्रतिभा कर्माणी कर्म जो दिखता है विद्वान का विद्वान केवल प्रतिभात मात्र शरीरम स्वरूप हमेशा उनका स्वरूप केवल प्रतिभात मात्र वास्तव नहीं जैसे अब में सर्फ दिखता है प्रतिभा मात्र उसका स्वरूप वास्तव यही नहीं केवल दिखता है प्लास्टिक लकड़ी के सर्फ बनाएंगे सर्फ जैसे दिखेगा तो कर्म इस प्रकार ज्ञानी का केवल कर्म ही नहीं भगवान कहते कर्म नहीं अकर्म या परम नहीं चर्म है सब बुद्धिमान मनुष्य कर्म में अकर्म अकर्म हो जाते कर्म नहीं है नी शरीर आरम कानी ऐसे ज्ञानी क्या कर्म शरीर आगम कर नहीं हो जगत तो क्रिया सामर्थ्य दग पट पट जल गया ऐसे दिखता पटो जैसे अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं पकड़ने राखी राखी राठे रस्सी जल गया रस्सी जैसे दिखे हाथ लगाया कुछ नहीं बस करम प्रतिथि कर्माश नाम न फलारम्भकता भगवतों की सम्मति भगवान की सम्मति प्रतीत मात्र देहारा प्रतीत मात्र देहो ये स्वरूप शरीर स्वरूप कर्मास न कर्म आभा वह कर्म होगी केवल प्रती है न फलारंभ करता ये फलारम्भ कर नहीं होगी ये कर्म आवास है के कर्म इसलिए भगवान की सम्मति कहते रहस्य में यह सहंकार अभिसंदी कर्माणी फलारम्भ कारणी नहीं, नहीं, नहीं। करानी अहंकार के साथ सहंकार अभिसंधि फल इच्छा के साथ जो कर्म होते हैं परारंभारम्भ होते न इतरा जो अहंकार अभिसंधि फल इच्छा नहीं वो कर्म फलारम्भ नहीं होते है तो तो नाम कर्म द्वारा देहान करते तत्व ज्ञान के पश्चात जो प्राकृतिक क्लेना देश वास्तव नहीं वो कर्म द्वारा देहा कर्म के द्वारा देहारंभ कर नहीं होगी उसमें वाक्यांतरों भी प्रमाण करते बीजा उपदगानी न रोहनती यथा पुनः अग्नि उपदग्धानी बीजानी यथा पुनः न रोहनति अग्नि के द्वारा जलगे जो बीजे फिर अंकुरा नहीं होते इसी बड़ा ज्ञान तथा तो क्लैसे संपदे पुनः ज्ञान ज्ञान से दगे कैसे क्लेश पुनः न सम्पद नाम करता है ज्ञानान्तर भावी कर्म नाम ज्ञाने में दान होंगी करो की ज्ञान अनंत भावी कर्म पूरा पीछे कहता है ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के समय में जो कर्म होंगी दा हो जाएगा क्योंकि ज्ञान पहले से ही उनको जलाने वाला जैसे अग्नि पहले से ही इंधन न खाता तो अग्नि इंद्रों को जला देगी तो और जब अग्नि की उत्पत्ति नहीं समझो इंधन लकड़ी तो सब पहले से ही पूरा किसी कहता है ज्ञान अनंतर भागी कर्म नाय ज्ञान दाह मंगी कर ज्ञान के बाद जो कर्म होते ज्ञान देह से उनका ज्ञान से दाह हो जाएगा क्यूँकी ज्ञान पहले से दाह करने वाला ज्ञान पहले से इसलिए कर्म को दहा कर देगा किन्तु अन्य कर्म का दाह नहीं होगा ये पूरा किसी का विशेष में अस्तु तावर से ज्ञान उत्पत्ति उत्तर काल कृतान ज्ञान ज्ञान स्वभाविक ज्ञान उत्पत्ति उत्तर काल ज्ञान उत्पत्ति होने के बाद ज्ञानी के सदस्य उत्तर काल में जो किए गए कर्म उनका ज्ञान से ज्ञान में दाहो अस्तु ज्ञान से दाह हो जाए हे कारण ज्ञान स्वभाविक ज्ञान के साथ है ज्ञान हो गया अगे कर्म है ज्ञान उनको जला देगा ज्ञान के सहभागि होने से ज्ञान से दाह और जो अति कर्म बहुत ही क्या था ज्ञान उत्पत्ति के पहले जो कर्म है उस समय तो ज्ञान नहीं हुआ था ज्ञान सहभावी नहीं है उनका दाह क्यों क्यों होगा विरोधी ग्रस्त नाम एवं उत्पत्ति समा विरोधी ग्रस्त नी से ग्रस्त होकर उत्पत्ति होते ज्ञान होने के बाद जो कर्म है वो सब विरोधी ग्रस्त है विरोधी होने ज्ञान ज्ञान को विरोधी ग्रस्त होकर के कर्मिक उत्पत्ति होने से नष्ट हो जाएगा निकास्त जन्म में जन्मांतर ज्ञान पूर्वभावी कर्मणाम न तो दाह प्रभु इस जन्म में ज्ञान होने के पहले जो कर्म हो जन्मांतर अन बहुत अनाधिकार से बहुत जन्म हुआ ज्ञान पूर्वभावी ज्ञान के पहले जो कर्म हुआ इस जन्म में हो अथा पूर्व जन्म में बहुत हो न तो तो तो ज्ञान से दाह नहीं होगा क्योंकि उस समय जो कर्म हुआ विरोधी ज्ञान उस समय नहीं था प्रवृत्ति विरोधी, विरोधी कर्म का विरोधी ज्ञान ज्ञान के बाद जो कर्म है वो तो विरोधी के साथ हुए उनको जला दे और पहले जो कर्म है ज्ञान उत्पत्ति के पहले इसी जन्म में हो विरोधियों बिना प्रभु विरोधी ज्ञान के बिना ही उत्पन्न हुए इसलिए उनका दाह नहीं होगा पूर्वी कहता नन्म नहीं ज्ञान उत्पत्ति है नाम का के अतिथा जन्मांतरिकता नाम चौक इस जन्म में ज्ञान ज्ञानोत्पत्ति के पहले जो किए गए कर्म अतिथा के, के जितने संचित कर्म उनका दाह नहीं होना चाहिए सिद्धांती श्रुति स्मृति विरोधा नव मृति सिद्धांति परिहत श्रुति स्मृति विरोध न सर्वकर्माणी विशेषणार्थ ज्ञान सर्वकर्माण भस्म सात गुरु पूर्व कहते हैं सर्व शब्द संकोचम संकते सर्व की श्रुति है उसका संकोचम संकते सर्व शब्द श्रुत संकोचम संकते एक वाक्य पूर्व ज्ञान उत्तर काल भावी नामेव सर्व कर्म नाम सर्व का कहा गया सर्व का क्या अर्थ करना ज्ञान उत्तर काल भावी जितने कर्म सब का नाश हो जाएगा ये अर्थ करना सर्व का अर्थ जैसे सर्वे ब्राह्मण भोजनता सब ब्राह्मणों को भोजन करा दो पहले सारा पृथ्वी ब्रह्मांड के ब्राह्मणी भोजन कहाँ करा सकते हैं? जितने उपस्थित है पहले ब्राह्मण को खिला दो ऐसे सर्व शब्द का संकोच किया जाता है सर्वकार थे जितने उपस्थित है फिर अन्य खिलाएंगे ऐसा जैसे सर्व शब्द का संकोच होता है यहाँ पूर्व जी कहता है ज्ञानाग्न सर्वकर्माणी सर्वकर्माणी जो सर्व दिया है उसका अर्थ नहीं की ज्ञान उत्पत्ति के पहले जितने कर्म उनको भी ऐसा नहीं ज्ञान के पश्चात होने वाले जितने कर्म इन इनका पूरा पीछे करता है ज्ञान उत्तर काम सर्व कर्मणाम दीजिए सिद्धांत कहता है तो ये ठीक नहीं प्रकरण आदि संकोच का भागत नहीं बन ये शब्द का अर्थ संकोच होता है कुछ कारण प्रकरण आदि कुछ निमित्त होने पर संकोच होगा नहीं की सर्वत्र जहाँ कहा मिलेगा संकोच कर सर्वे ब्राह्मण भुजन यहाँ संकोच होता है या संभव असंभव सारा प्रत्येक ब्राह्मण को एक खिलाना ये प्रकरण जितने उपस्थित है उनमें से सबको खिलाने वाला वही चाहता है सब लोग यही समझते है जहाँ प्रकरण आदि कोई कारण नहीं इसे संकोच नहीं होता है सर्वत्र संकोच नहीं होता है करने के लिए कुछ कारण होना चाहिए प्रकरण आदि संकोच का अभाव नहीं बन ऐसा नहीं संकोच कारण अनुभव है संकोच कारण अनुपति संकोच में कोई कारण ही नहीं, नहीं बिना कारण के संकोच होगा इसलिए सर्व कर्माणी जो कहा गया है सर्व कर्माणी विशेषण देने से सबकर्म नष्ट होंगे अर्थात ता ज्ञान के पूर्व कर्म भी इस जन्म में हो अन्य के जन्म में हो सबका नाश हो जाएगा ये सिद्धांत है प्रारंभ को तो छोड़ करके सब का नाश होगा